नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बादलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है तो आप उसके तैयारियाँ भी कर रहे होंगे कुछ लोग मार्केट में होंगे कुछ लोग घर में बैठ कर इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे तो जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल करते हैं आज के दिन की और आज शनिवार का दिन है तो आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल और विनोद कुमार सुतार जी ने वेलकम हार्दिक करके लिख के भेजा है और उसके साथ में नितिन वेरिलकुर ने भी मैसेज किया है बेस्ट ऑफ लक टूडेज प्रोग्राम माई ब्रदर करके लिख के भेजा है और दिनेश श्रीमाली ने भी याद किया है बेस्ट ऑफ लक पांड्या तो चलिए हार्दिक जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारे दोस्तों का मिल रहा है और हमारी और से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएं आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष विजुअली चैलेंज पर्सन हैं जो देख नहीं पाते लेकिन मन की आंखें उनके बहुत स्ट्रॉन्गे वो सब कुछ देख पाते हैं मन से <laughs> और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हार्दिक पांडे जो विशेष भक्ति संगीत को गाते हैं भक्तिमय गीतों का आज हम आनंद उठाएंगे हार्दिक पांडे जी से तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ बिल्कुल इस प्रोग्राम को चार चांद लगा देंगे जो है बरकरार होगा <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं अनन्या अनन्या अनन्या की तरफ और हमारे बीच में है मैं चाहूंगा अनन्या। आप अपना डांस परफॉर्म करें स्वागत है आपका यस yes, सर and i am going to perform a dance mm -hmm. for a special guest mr hardik pandya wow kya baat hai हसी भोली सी खुशी सी भूल गए जब देश ने दिया हम घर की भूल गए हम नहीं तो तो भी बुझे नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे दे बुझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल जावाजू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में रह रहा आई तूनी सी है दिल की या रज़ूर मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर दी जिस को हमने थाम लिया बीमार तो है किस हम से हुआ। सरहद पे जबरती खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ mm. तेरी मिट्टी जावा के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आ तेरी नदियों में बह लहजावा तेरे खेतों में लहराव इतनी सी दिल की आरज़ू थैंक यू अनन्या आवार बहुत बढ़िया बहुत सुंदर <laughs> जी जी so so so <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं हैं अब हम लोग सीधे विक्रांत विक्रांत भी जुड़ गए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है <laughs> और चलिए हार्दिक पांडे जी से बात करते हैं हार्दिक आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में ज़रूर हमें बताइए अभी वर्तमान में आप कहाँ पर है क्या करते हैं वो भी बताइए और अपनी जीवन कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता के फिर भजनों की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने कहा था शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है वैसे कपिल जी ने भी आपको याद किया है स्वागत है हार्दिक भाई लिखा है जी। और ध्रुविका व्यास जी ने भी याद किया है स्वागत किया है आपको और साथ ही साथ ये हमारे दोस्त पीयूष लता भट्ट ने भी कॉन्ग्रेचुलेसन विध बेस्ट कॉम्पलेंट्स एंड बेस्ट विशेज और इसके साथ में डॉक्टर जयाना उपाध्याय जयाना उपाध्याय व्यास इन्होंने भी याद किया है गुड इवनिंग लिख के भेजा है भाविका भट्ट ने भी याद किया है मन मनधर अबहागी सर ने याद किया है जो मैंटली रिटायर्ड बच्चों की सेवा करते हैं नेपाल में वहाँ से आपको याद कर रहे हैं बहुत सुंदर करके मैसेज किया है दिनेश जी ने दिनेश श्रीमाली जी ने भी याद किया है और अंश जी ने भी याद किया है निखिल जी ने भी याद किया है और देवीलाल जी ने भी याद किया है तो चलिए हर स्वागत है thank you, thank you so much, sir. Uh, बहुत धन्यवाद मेरे सभी श्रोताओं को रेडियो मधुबन सुनने वालों को तेहदिन से मेरा धन्यवाद है करता हूं। साथ ही जिन लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूँगा और रेडियो मधुबन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आप लोगों ने मौका दिया है इसके लिए मैं और मेरा समस्त परिवार आपके तह दिल से आभारी हैं साथ ही जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक जस्ट बात बताऊ में आप सभी श्रोताओं को की काफी टाइम से योग संस्कार बात होती है आदरणीय रमेश जी सर काफी टाइम से कांटेक्ट में थे और मैं भी था परंतु जैसा कि सर ने बताया कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ जिस कारण से मैं अकेले इस सब को हैंडल नहीं कर पाता तो उस कारण से मैंने सर से टाइम मांगा और सर ने मुझे बहुत ही आराम से बहुत ही साधारण तरीके से मुझे आज का समय उपलब्ध करवाया है तो एक रेडियो मधुबन की टीम के साथ साथ जोशी जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी बात करू तो मेरा नाम तो हार्दिक पंड्या है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से मैं बिलोंग करता हूं और हाल फिलहाल जिसमे की फर्स्ट तो ट्वेल्थ की क्लासेज होती है जिसमें मैं म्यूजिक टीचर के पद पर भी कार्यरत हूँ और मेरे जीवन की बात करता हूँ तो बायर्थ में ब्लाइंड हूं और हालांकि इसका मुझे मुझे मुझे ऐसे कहें ऐस सच कभी कभी फील फील नहीं नहीं हुआ हुआ क्योंकि फैमिली का का काफी काफी सपोर्ट सपोर्ट और और का रहा है तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है तो ऐसा आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से आज मैं यहां पर उपस्थित हूं संगीत मेरी विशेष रूप से रुचि रही है और पद पद पर आने वाली कठिनाइयों से जो मुझे उबारा है वो संगीत और मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने ही मुझे उबारा है तो यही मेरा परिचय है धन्यवाद सर जी पंडे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर और मुझे भी खुशी हो रहा है की आपका तमन्ना था कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आना है और प्रेजेंटेशन देना है तो चलिए विक्रांत जी भी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा विक्रांत जी हार्दिक के स्वागत में दो लाइनें आप भी गुनगुना दीजिए <laughs> माइक ऑन कीजिए आपका जी जी जी बिल्कुल तो मैं दो लाइनें हार्दिक जी के स्वागत में थोड़ी रूहदारी और करूंगा तबले के साथ तो आइए डालों के बीच हम्म आया आया आया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 थैंक यू थैंक यू सो मच विक्रांत जी बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रेजेंट किया भक्ति गीत हार्दिक पांडे के स्वागत में हार्दिक जी आप नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा तो आप एंटर कीजिए फिर से एक बार और तब तक हम लोग फिर से बातें करते हैं अनन्या से अनन्या हाउ आर यू एंड टेल मी समिंग अबाउट यूर So, um... tell me something about yourself. In Sir... which class you are? Mm -hmm. Sir, I am ten year old, and I started Kathak two years ago. Please. Okay, okay, okay. So, how you are practicing the dance? How much time you are giving to the dance sir <laughs> so, <daily I'm> doing... and <laughs> okay okay जब तक हमारे दोस्त हार्दिक पांडे नहीं आ रहे हैं तब तक मैं चाहूंगा विक्रांत जी एक और गीत आप जरूर सुनाइए हमें जी बिल्कुल बिल्कुल मैं एक भजन आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ ठुमक चलत रामचंद्र ठीक है Tu mak chalat Ramchand, tu mak chalat Ramchand, baajat pe ja niya, tu mak chalat Ramchand, tu mak chalat. Kila ki kila ki, uta te dhaay. Kila ki kila ki, uta te dhaay. Girat bhumi lata patay. Girat bhumi lata patay. Kila ki kila ki, uta te dhaay. की, लगी, की लगी उठत नाय कीरत भूमिलत पताय नाय मात गोदलेत नाय मातु गोदले नाय मातु गोदे दशरथ की डूमक चल तराम चंदूमक चल त ढुमक चल त राम चंदूमक चल तराम चंद पाचत भारमक चल चलतुम से अरुण अदर विद्रूम से अरुण अदर बोलत मुख मधुर मधुर तू भगनासी का चाय सुबह ना सिपा में चारू लटक लटकनिया टोमक चलत रामचंद तुमक टोमक रामचंद राम आजत तुमक चलत राम चंद्र जत बजनिया टोमक चल त चलिए हार्दिक जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत राय बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, जी के स्वागत में गीत सुनाने के लिए जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आइए आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें जी जरूर एक बार पूरा जो अभी हमारे नए श्रोतागण जुड़े हैं उनका मैं से स्वागत करता हूँ विक्रांत जी को तो भी बहुत बहुत देता हूँ इतने उत्कृष्ट स्वागत के लिए विक्रांत जी और अब हम शुरू करते हैं आज की संध्या का आरम्भ सबसे पहले जैसा की हम आह्वान करते हैं श्री गणेश जी भगवान का तो आइए अब हम गणपति जी महाराज को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमें और आप शुरुआत प्रदान करें हुँ। हुँ। वक्रेत बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मजा आ गया भजन सुन के चलिए आपके सभी विद्यार्थी मित्र हमें याद कर रहे हैं निखिल जी ने याद किया दर्श पांडे ने याद किया खुशबू जी ने भी याद किया है मुंबई से बहुत खूब लिख के भेजा है और मरंदर जी ने भी याद किया है इसके साथ खुशबू जी ने भी शानदार प्रस्तुति लिख के भेजा है आइए हार्दिक जी मैं चाहूंगा जी सर सर वॉल्यूम चला गया सर ब्रेक हो गई वॉइस हाँ थोड़ा सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी सही हो जाएगा तो, क्या बात है हार्दिक मतलब मैं सुन के मंत्रमुग्ध हो गया आपका मतलब बहुत बहुत तारीफ बहुत। कैसे करूं मतलब शब्द नहीं मेरे पास मतलब तो बहुत खूबसूरत अगर मेरी एक इच्छा थी कि आप ये सॉन्ग अगर फिर से गाएं मैं बीच में रूहदारी करूं तो बड़ा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा पूरा अगर आप चाहें तो जी तो मैं जरु, थोड़े जरु, आलाप बीच बीच में करूंगा जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल पहले ध ये आ आ आ आ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 <laughs> अभी भी अपनी यात्रा सुनाई दीप में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 क्या क्या बात है चलिए अब फिर से मैं चाहूंगा की आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए हार्दिक पांडे संगीत की यात्रा कैसी शुरू आपकी आ, सर संगीत के माध्यम से जो मेरा जुड़ाव था वो बचपन से ही देखा जाए तो मेरा जो परिवार है वो साहित्य और कला से जुड़ा हुआ है मेरे जो स्वर्गीय दादा श्री जी पंड्या निवासी खोड़न वो एक प्रकांड पंडित थे ज्योतिषाचार्य थे और संस्कृत के जाने माने विद्वान भी थे पिताजी और माताजी भी साहित्य से जुड़े हुए हैं जो की एंकरिंग वगैरह और इस तरीके के कार्यक्रमों में कविता पाठ और निबंध आदि से थी वाद विवादेट्स इनके साथ से मैं जुड़ता गया और फिर शिक्षकों का काफी सहयोग रहा उन लोगों ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और शिक्षकों ने मुझे दिया मुझे उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया कि वही तुम अच्छा। गाना वगैरह भी अच्छा गा सकते हो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए तो उसी स्थिति में फिर हम लोग पहले गांव में रहा करते थे तो उस हिसाब से मैंने जस्ट जो कसे होती थी जो सीरीज चलती थी टीवी में कुछ गाने आते थे उनको सुन सुन कर गुनगुनाता था और ऐसे करके बचपन से बजाने का भी शौक था तो तो वगैरह पिताजी ने दिलाया मुझे जब खाली समय होता था मैं कभी कभी टेबल है है स्टूल या कुछ नहीं मिला फिर हम लोग आफ्टर टेंट हो गया वहाँ पे मैंने मेरी माता मालिनी काली जी से मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी है तो सबसे पहले मालिनी मैं आशीर्वाद चाहूंगा उनका उनके चरणों में यहाँ से वंदन करता हूँ जो मेरी प्रथम शिक्षा जिसे कहेंगे हम, जो क्या कहेंगे उसे एक विधिवत शिक्षा जो कहते हैं संगीत की जी, तो जी, मैंने जी. उनसे प्राप्त शुरुआत में जब मैंने सीखना शुरू किया था 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको जब मैंने टेंथ पास किया था उसके बाद मैंने शुरू किया और मैडम के 2008 में में में मैंने मैंने आगरा एक कंपटीशन होता है उसमें ऑल इंडिया लेवल में बार प्रथम स्थान सिक्योर किया था भजन की तो ये सब आपके आशीर्वाद से रहा इसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जस्ट मैं फिर इधर से उधर उधर से इधर काफी जगह पे मैंने लाइव अपने प्रोग्राम्स वगैरह किए जिसमें कि राजस्थान काफी कुछ मैंने कवर किया चित्तौड़ सायरा गोकुंडा अलवर भरतपुर सवाईमाधोपुर बीकानेर अहमदाबाद शामनगर खेड़ ब्रह्मा मुंबई पुणे बरोड़ा आदि जगह पे मैंने अपने टीम के साथ में मैंने भजन संध्या और फिल्मी गानों के प्रोग्राम भी दिए और काफी जगह पे मैं जजमेंट के लिए भी जाता हूँ निर्णायक के तरफ तो, निर्णायक के तौर पर मैं जाता हूँ तो ये भी मौका मिलता है काफी सारी प्रतियोगिताओं में निर्णायक के तौर पर भी मैं गया हुआ हूं। और इस तरीके से मेरी जो संगीत की यात्रा है वो आरंभ हुई और ऐसे ही आ, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देते हुए मैंने 2014 में एमए हिंदी से पास किया इसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन की पोस्ट निकली हुई थी उसमें वाण्स निकली हुई थी जिसमें मैंने एग्जाम को फाइट किया ओवरऑल इंडिया में 100 पोस्ट थी, जिसमें कि मैंने रिटर्न क्लियर करते हुए और इंटरव्यू देकर के अपना एक स्थान सिक्योर किया हाल फिलहाल में मैं केंद्रीय विद्यालय डूंगरपुर राजस्थान में कार्यक्रम <laughs> चलिए हार्दिक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपनी संगीत यात्रा और कहानी बताने के लिए थैंक यू सो मच और माता पिता एंड गुरुजनों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत नमन और वंदन जिन्होंने आपको शिक्षित किया और इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और आइए आगे बढ़ते हुए अभी हमारे दोस्तों ने काफी मैसेज किया है और मनन दर जी जो है खास नेपाल से लिखते हैं आपको हार्दिक जी ये गजल सुना दीजिए या गीत सुना दीजिए तो मैं अभी आपको जस्ट जो डांस किया था और फिल्म केसरी का एक काफी एक है तो मैं आपके समक्ष रखना चाहना चाहूंगा अफसोस नहीं जो तेरे मैं पूछ समय सोच नहीं जो सही पूछ तेरी ज्योति साधरे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 ma बहुत सुंदर बहुत बढ़िया चलिए हमारे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया बहुत खूब गाय की और सभी ने मैसेज करके याद किया एक हमारे लिसनर है विदेश में रहती हैं वाशिंगटन डीसी से आपके लिखा है बिबा कपानी ने ब्यूटीफुल वॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग चलिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आपकी आवाज है उन्होंने आपकी तारीफ की है विदेश में रह हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और आपकी तारीफ भी की है उन्होंने तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी आपके विद्यार्थी मित्रों ने भी काफ़ी मैसेज करके याद किया है खुशबू जी ने भी याद किया है प्रयाग जी ने भी याद किया है, ऋचिता जी ने भी याद किया निखिल जी ने याद किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा हार्दिक जी से आप सभी को और कुछ और बातें करते हैं अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग जैसे कि एक चैलेंज वाली चीज़ जो आपको आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि किस तरह के चैलेंजेस आपको कॉमन लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि आप पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं आपको वो थोड़ा सा चैलेंज है आपके पास लेकिन उसके साथ में ईश्वर ने आपको बहुत सारी दिव्य शक्तियां दी हैं उसका बखूबी उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी कॉमन लाइफ में जब हम लोग जिस तरह से हम जी रहे हैं चल फिर रहे हैं काम कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें ज्यादातर आती है और उसको कैसे आप मैनेज करते हैं <laughs> जी, देखो, देखो, देखो. जी. तो जो कॉमन दिक्कतें रहती है कुछ मेरे साथ भी वही रहा है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना कि मेरे जो दादाजी थे वो काफी लंबे समय से से जूझ रहे थे लकवर तो जब वो बीमार थे परंतु फिर भी वो उनका सपोर्ट रहता था उनका मॉरल सपोर्ट रहता था मुझे वो मेंटली सपोर्ट करते थे कि बेटा कोई बड़ी बात नहीं है और तुम जो चाहो वो कर सकते हो तो मुझे पिताजी तो मेरी छाया बन के हमेशा मेरे साथ रहे हैं और पिताजी और माता जी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और स्पेशली मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया हूँ अभी और चैलेंजेस की बात करना चाहता हूँ तो ऐस सच ऐसे चैलेंजेस फील कहीं तो लगते हैं कहीं कहीं कई बार है कि जो लोगों से मेरा डेलिंग होता है कई बार हुँ, हुँ. तो कभी कभी कई बातों पे दुख भी लगता है दुख पहुंचता है कई बार बातों से लोगों की और कई बार काफी मोटिवेशन भी मिलता है <laughs> एक जस्ट आपको बताना चाहूंगा मैं किसी के घर गया हुआ था और हाँ। पिताजी के कोई संबंधित रहे हैं वो हमारे भी संबंधित संबंधित वो हमारे तो जस्ट में गया हुआ था और आम तौर बोल चाल की परिचय वगैरह हुआ कौन पर है क्या नहीं। नहीं। नहीं। और जस्ट मैं घर से निकला मैं जूते पहन रहा हूँ और अगले को लगा कि मैं उसके घर से जा चुका दूसरा कैसा हुआ था तो उसने पूछा तो जिन आंटी के यहाँ हुआ था वो आंटी का कहना था कि क्या करें मेरे पिताजी का कि अब उनको बेटा है नहीं है कोई मतलब ही नहीं है उसका जब वो देख ही नहीं पाता है हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है जब सुनते हैं तो काफी दुख महसूस होता है और जब उन्हें पता चला की मैं बाहर ही हूँ और मैं जब सब सारा वार्तालाप सुन चुका हूँ तो थोड़ा सा तो चलिए तो में में मैंने डिस्कस किया तो उनकी, उनकी सिंपैथी है, मतलब है आपकी कहा जस्ट मुझे उन्होंने कहा की नहीं बेटा वो ऐसा कुछ नहीं है वो तुमको ऐसे नहीं कह रहे थे वो जैसे उनका तरीका था कि करने का जो तरीका था, वो ये था। जरूर गलत हो सकते हैं। उनकी ये भावना गलत भावनाएं नहीं थी तो ये मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और एक और एक बात बताऊं कि जब मेरी जॉब लगी थी और जब मैं करता था संगीत के माध्यम से मुझे काफी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने मिला है तो इन सभी के साथ मेरा उठना बैठना मिलना जुलना चलता रहा जिस कारण रह से लोगों का जो नजरिया रहता है जो तरीका रहता है तो आप नजर बदले तो नजारे बदल जाएंगे वही आंटी मुझे कुछ समय बाद मिली और उनका जो स्टेटमेंट था वो जस्ट चेंज हो गया कि नहीं नहीं नहीं हम तो कहते थे ना आपको कि आप तो बहुत आगे बढ़ोगे आप बहुत प्रगति करोगे और देखो आज आप कहाँ हो ये वाली बात है ताकि इस तरीके की काफी सारे चैलेंजेस आते हैं और जहां मोबिलिटी की बात करेंडेंटली मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ परंतु आप सभी की जानकारी तो के लिए बता दू की टू थाउजेंड सिक्सटीन से लगा करके और अभी आज वर्तमान तक मैं डूंगरपुर में अकेले ही रह रहा हूँ मेरा सारा सब कुछ मैनेज मैं ही करता हूं। जाना मेरा आना, से आना क्योंकि वही जो परिवार का जो सपोर्ट रहता है और परिवार का जो नरिशमेंट है उन लोगों ने मुझे इस तरीके से पाला ही नहीं की मैं स्पेशल हूँ जो आम बच्चा करता है मैंने मैंने मैंने स्कूल में में पढ़ाई करते हुए हर हर गेम में पार्टिसिपेशन रहा मेरा जगह अपने आप कर देता हूँ और जो विद्यालय है वहां भी मैं मूवमेंट के लिए मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका साथ ले कई बार होता है कहीं जाना पड़ता है तो उस चक्कर में जब बच्चे जो रहते हैं वो काफी सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं और घर से विद्यालय वगैरह जो है वो मैं बच्चों के साथ ही ऑटो वगैरह में जाता हूँ तो काफी अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं काफी अच्छा भी लगता है और कहीं कहीं कोविड के समय में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पे मुझे कुछ बातें हर्ट हुई तो कुछ बातें नई सीखने भी मिली तो बस मेरा यही कहना है आपको कि समस्याएं हम सभी के साथ हैं परंतु हमारा जो नजरिया है अगर हम हाँ जी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधन 90.4 एफएम हार्दिक जी की भावनाएं हम सुन रहे हैं बड़ा अच्छा जो है हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं जाती रहती हैं लेकिन इसके साथ में हमें जो है अपने नज़रिया को हमेशा बदल के देखना है ऐसा कहा जाता है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं <laughs> तो हमारे जीवन में इस तरह की कई बातें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें इन सभी चीजों को जो है भावनाओं को देखना है और कई बार जो स्टेटमेंट होता है वो हमें सीधे सीधे खारिज करती हैं या फिर हमें दिल को चुपती है तो हमें देखना है कि उस स्टेटमेंट कहने वाले का भाव क्या था अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को रिगार्ड दे रहा है और किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा कम दिखा रहा है तो वो भी चीजें हमें समझ में आना चाहिए तो गहराई से हमें समझना पड़ेगा हर स्टेटमेंट को तब जाके हम जो है अपने जीवन में आ, हमेशा ही खुश रह सकते हैं तो आइए हार्दिक जी एक और मैसेज आया है और वंदनाथ जी ने भी आपको याद किया है यूर गेट परसन करके लिख के भेजा है खुशबू जो खुशबू जी आपको करीब से जानती है आपके बारे में काफी बातें उन्होंने लिख के भेजी है और नितिन जी लिखते हैं हर देश में तू सुना दीजिए जो आपकी आवाज में अच्छी लगती है <laughs> सबसे पहले तो खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और नितिन बेरुलकर जी जो कि हमारे महाराष्ट्र से हैं उनकी डिमांड अच्छा। पे जरूर एक ग्राफ में आपके हाँ। बीच करता हूं। सीमा जी लखनऊ से आपके लिए लिखा है बहुत सुंदर आवाज है आपकी हार्दिक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सीमा जी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आ, सर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा YouTube पर भी मैंने अपना अकाउंट बनाकर रखा है तो जो की श्रोताजन मुझे सुनना चाहते है वो हार्दिक पंड्या बांसवाड़ा के नाम से सर्च करें तो उसपे मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगा आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर आप चैनल को विजिट करें और पसंद आने पे जरूर करेंगे करें, आगे तो नितिन जी की डिमांड पर मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ रागभ पर आधारित हर देश में तू हर देश में तू का एक छोटा सा हर देश में तू तो, हर देश में तेरे तो, बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आपके गाने सुनकर लोगों को जो है और और गाने भी आपके पसंदीदा गाना सुनने का है <laughs> वंदना जी ने आपको याद करके लिखा है सखी मंगल गाओ रे, ये गीत सुनाओ <laughs> वंदना जी ने आपको याद किया है और उसके साथ जोशना जी ने ओम शांति लिख के भेजा है तो खुशबू जी ने भी याद किया है समाशाओं को साक्षात उपलब्धि होना <laughs> सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही रही मुझे। ब्रेक हो है मेरी आवाज आप नहीं सुन पा रहे हैं।, हैं। अभी ठीक हो रहा है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हार्दिक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप नहीं सुन पा रहे हार्दिक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर आवाज़ आपकी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ चलिए मैं बीच में ही अपने विक्रम जी आपकी मेरी आवाज आ रही है पा हां जी सर अरे हार्दिक हार्दिक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी विक्रम जी आपको सुन पा रहे जरा एक बार हलो बोल दीजिए हार्दिक जी को हार्दिक जी आवाज आ रही है क्या मेरी आवाज आ रही है आपको हेलो हार्दिक जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर सर मुझे Hello. आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है है है। ओके ओके ओके ओके ओके कोई कोई बात। uh, मैं आपको, आपको नेटवर्क शायद थोड़ा uh, सा। ओके, ओके. आप एक बार रीएंटर करना पड़ेगा आपको हार्दिक एक बार रीएंटर करिए कोई बात नहीं ठीक है तब तक मैं विक्रांत जी से बात करता हूँ री एंटर कीजिए आप सुना है हार्दिक जी का नेटवर्क इश्यू है वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो आइये मैं चाहूंगा तब तक विक्रांत जी एक और वजन सुनाइए हार्दिक जी आ जाए जी जी तो मैं एक सूफी टाइप का सुनाता हूं आपको भोले दी बराब चढ़ी जीता भोले दी बरात झाड़ी गज बज के सारिया ने भंग पीती रज रज के बोले दरात झाड़ी गज बजके सारे भंग पीती राजी रजके हो सारे सारिया ने सारे या भगत प्यारिया ने सारने सारिया ने सारे भगत प्यारिया ने बोले दरात झाड़ी गज बजके हो बोले बरात झाड़ी गज बज के सारिया ने भंग पीती राजी रज के हो ओ oh, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे ब्रह्मा विष्णु विश्व मनावे देवी देव लांदे। सारे देखना कारण आए देखना देखनाए रच रच के सार् भग पीती रच रजके हो सार ने सारे सारिया ने भंग प्यार ने सरे अरे सरे अरे सरे अरे भगत प्यारे अरे अरे बोले दी बारात जाड़ी गडी बज के बोले दी बारात जाड़ी गाजी गाजी गाजी गाजी गाजी बज के भोले दी बारात भोले दी बारात भोले दी बारात जाड़ी गडी बज के सरे आने भंग पीती रजी रज के ओ हो नी नी नी सा सा सा नी नी नी सा सा सा सारे सारे रे रे रे काका जंबला भंग पीती राजेंक यू धन्यवाद शुक्रिया हार्दिक जी अभी आप सुन पा रहे हमें <laughs> तो जरूर सर थोड़ा सा है नेटवर्क थोड़ा तो नेटवर्क इश्यू रहता है कोई नहीं हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग समस्याओं को नहीं देखते हैं <laughs> समाधान को देखते हैं कि कहा से चीजें हो सकती हैं जी वंदना त्रिवेदी जी की उन्होंने एक मैसेज किया है वो ओरी सखी मंगल गा और बिल्कुल और बहुत बहुत धन्यवाद जी को बहुत बहुत शुक्रिया mm. निश्चित रूप से बीच में इसे प्रस्तुत करता हूं स्वागत, स्वागत स्वागत और ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया मैं तो मोटियन रो साजन आया है सकी मैं तोलो मोलियन रो की मोती साजर आया सखे मैं hmm. तोडूं मोती लोग जाने कि मैं मोती चुनू पर hmm. लोग जाने कि मैं मोती चुनू पर... hmm. पर तो लोग चुनो की मंगलवार की मंगलवार सचारोरी आज मेरे सवारी be <laughs> बढ़िया बहुत सुंदर धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया और सभी हमारे दोस्त जो हैं सुपर बहुत अच्छा बहुत सुंदर सुपर सुपर भजन चलिए <laughs> सभी के नाम लेना मुश्किल है बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कमलेश जी हैं माया महजा जी हैं खुशबू जी हैं नेहा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम बहुत कम मैं बता पाऊँ चलिए जिनका नाम नहीं ले रहा इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हमारी दोस्ती नहीं है हम आप सब, सब आपके आपका प्यार है और आप सभी हमारे हैं जो आप हैं तो हम हैं आइए हार्दिक जी जाते जाते नोट करें क्योंकि वक्त और इजाजत हमें नहीं देता कि हम आगे बढ़े तो एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को संदेश रूप में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपना आत्मविश्वास कम नहीं करें हमेशा खुद पर भरोसा रखें बनिस्पत की दूसरों की क्योंकि बहुत कम लेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे पॉजिटिवली कमियां तो हर कोई बता देगा कमियां तो हर कोई बता देगा पर हमको खुद पे विश्वास रखते हुए चलना है और खुद की ताकत को खुद पहचानना है खुद की ताकत को खुद पहचानना है तभी हम मकाम हासिल कर पाएंगे और जो हम इच्छा रखते हैं जिस पद पर, पर जिस जगह पर और जिस मुकाम पर हम जाना चाहते हैं जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं वो कठिन परिश्रम साथ में आत्मविश्वास के ही हम प्राप्त कर सकते हैं तो लास्ट जाते जाते आपको मैं दो ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ एक तो जो आप ढोलक पर मेरी सुन रहे थे वो है हमारे श्री मंथन जो कि आपके बीच में अभी आ रहे हैं और ये मेरे विद्यार्थी हैं तो आप इन्हें भरपूर आशीर्वाद दें और अभी नया बच्चा है <laughs> है सीख रहा आशीर्वादी अच्छा, आशीर्वाद से मंथन आपके लिए बहुत बहुत आपको मिलवाना चाहता हूँ और एक उस शख्सियत से मैं मिलवाना चाहता हूं जी। जी कि जिन की बदौलत मैं आपके बीच में आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो आप, आप भी देखें कि जो जो पुण्य है जो पूज्य है मेरे लिए जिनकी बदौलत आज मैं आपके बीच आया हूँ तो आखिर वो शख्सियत प्रणाम सभी सभी ऐसे हैं आप और और आज आज से जुड़े हुए सभी को, और आज हमारे और मैं अपने दिन की में चुका हूं, श्री जी साहब को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया किया और ऐसे ऐसे कई कलाकारों के जिजी को आप बढ़ा रहे हैं और एक बहुत क्षेत्र में बहुत बहुत-बहुत ही अच्छा काम आप आप कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर जी शुक्रिया आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम कर पा रहे हैं शुभ भावना शुभकामना आपकी तरफ से शुरू हो जाती हैं हम तक पहुंचती हैं फिर हम जो है उसको कार्य में लाते हैं तो इसका पूरा श्रेय आपको जाता है कि आपने संकल्प किया अपने बच्चे को इस मुकाम पे लाना है तो श्रेयपुर आपको जाता है एंड खुशबू जी ने मुझे कांटेक्ट कराया था हार्दिक पांडे जी का नंबर दिया था खुशबू जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी इसी तरह हार्दिक को प्यार देते रहें आपका प्यार ही है जो उनको इस तरह से जीवन जीने में मोटिवेशन देता है और एक अच्छा मैंने सीखा हार्दिक जी से कि कोई कुछ भी कहे लेकिन आप अपनी अपने जीवन को अपने तरीके से जिए आपको सहयोग मिलेगा हर बार ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए वो चीज जो है हम सभी को लागू होता है कि हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी बीच में आ जाती हैं तो हम उनसे दूर रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सपनों को तोड़ दें हम अपने सपनों को अंदर से जिंदा रखें और कदम धीरे धीरे से ही आगे बढ़ाते रहें पीछे ना हटे <laughs> <दुण>। <laughs> तो चलिए हादिर बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और पिताजी के आशीर्वाद है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है ठीक है ना दुनिया इधर की उधर हो जाए आप से ना हो आप अपने मंजिल पर बढ़ते जाएकामनाएं तो हैं मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और श्रोताओं को भी बहुत-बहुत। साथ भी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और रमेश जी जोशी सर आपको तह दिल से हृदय के अनंतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और भी मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जो बच्चे है जिनको आप सिखा आप रहे हैं उनको एक ग्रुप बनाइए उनका और हम लोग उनका ग्रुप का जो है ना डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इसी तरह जिस तरह से आप जुड़े हैं वो बच्चे भी जुड़ जाएंगे एक कॉम्पिटिशन भी कर लेते हैं ठीक है मैं एक नंबर अनुजा जी का हो ताकि वो आप उनके से, उनसे बात करके अपना ग्रुप का लिस्ट उनको दी दीजिए तो एक ग्रुप करने का और दे कुछ, दे कुछ सर, खाने का मौका मिल जाएगा तो आपके सारे बच्चों को जो है मेरे ख्याल से लगभग सेम एज ग्रुप होगा या आगे पीछे भी होगा तो कोई नहीं डिवाइड कर लेंगे हम लोग ठीक है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के इस एपिसोड में बस ही। हाँ जी कुछ बताना चाहते हैं जी नमस्कार 90.4 एफएम नेटवर्क आपू हाँ रात्रि <laughs> थैंक यू विक्रांत जी थैंक यू अनन्या थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक जी बहुत खुश हो आप लोगों के से. और अनन्या को आपने जो गए अन्य गीत पर डांस किया था उस गीत को आपने सुनाया भी हमें तो हार्दिक जी आपकी जो भावनाएं हैं विचार हैं हम समझ रहे हैं कि आप नहीं देखते हुए सुनते हुए सब कुछ समझ लेते हैं <laughs> तो ये है कि आप किसी से कम नहीं है तो चलिए फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं जय हिंद जय भारत सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए